ईश्वर लाभ तथा ईश्वर दर्शन का अर्थ मणि अच्छा ईश्वर लाभ के क्या माने हैं ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह होते हैं श्री राम कृष्ण वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक चार प्रकार के होते हैं प्रवर्तक साधक सिद्ध और सिद्धों से सिद्ध में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है जो भजन पूजन जब ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है उसकी वेदांत में एक उपमा है वह यह कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं कोई टटोलकर उन्हें खोज रहा है कोच पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है यह नहीं है दरवाजे में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है नेति नेती नेती अंत में जब बाबूजी जी की देह पर हाथ लगा तो कहा यह बाबूजी यह है अर्थात अस्थि का बोध हुआ बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा लेना पड़ता है जैसे शांत, दास्य सख्य वात्सल्य या मधुर शांत भाव ऋषियों का था उनमें भोग की कोई वासना न थी ईश्वर निष्ठा थी जैसी पति पर स्त्री की होती है वह यह समझती है कि मेरे पति कंदर्प हैं। दास्य जैसे हनुमान का राम का करते समय सिंह तुल्य स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है पति की हृदय खोलकर सेवा करती हैं माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है यशोदा में था सख्य मित्र भाव आओ, पास बैठो सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी जूठे फल खिलाते थे कभी कंधे पर चढ़ते थे वात्सल्य जैसे यशोदा का स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है स्वामी को खिलाते समय मानो जी काट कर रख देती हैं लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी माँ को संतोष होता है यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी मधुर जैसे श्री राधिका का स्त्रियों का भी मधुर भाव है इस भाव में शांत दास सख्य वात्सल्य सब भाव हैं मणि क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं श्री राम से उन्हें कोई नहीं देख सकता साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है आँखें प्रेम की कान प्रेम के उन्हीं आँखों से वे पढ़ते हैं उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है यह सुनकर मड़ी खिलखिला कर हंस पड़े श्री राम कृष्ण जरा भी नाराज न ना होकर फिर कहने लगे श्री राम कृष्ण इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है मड़ी फिर गंभीर हो गए श्री राम कृष्ण ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर की ईश्वर इस, ही ईश्वर दिखते हैं जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला दिखाई पड़ता है तब मैं वही हूँ यह बोध भी हो जाता है मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है मैं ही काली हूँ गोपियां प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी मैं ही कृष्ण हूँ दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिख पड़ते हैं जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखा में ही दिखाई देता है क्या ईश्वर दर्शन मस्तिष्क का भ्रम है संशयात्मा विनश्यति बड़ी सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं अंतर्यामी श्री राम कृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता शिवनाथ ने कहा था ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं मैंने उससे कहा चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्य होता है मड़ी जी समझा यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर यह उनकी कृपा है बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुख नहीं परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए साधना करनी चाहिए तब उनकी कृपा होती है पुत्र को दौड़ते हाथ से देख कर, माता को दया आ जाती है माँ छिपी थी सामने प्रकट हो जाती हैं मड़ी सोच रहे हैं ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं श्री राम कृष्ण तुरंत कहने लगे उनकी इच्छा की कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है इसी का नाम महामाया है अतएव उस शक्ति रूपणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है माया के पासों ने बांध लिया है फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं